इस वचन का जन्म सरहप्पा के साथ हुआ कि एक अंधा दूसरे अंधे को ले चला अंधम अंध कलाव तिम वेड़ी वी पड़े फिर तो संतों में करीब करीब सब ने यह दोहराया है कबीर ने कहा अंधा अंधा ठेलिया दोनों कूप पड़े सरहप्पा की ही की प्रतीक शैली अंधा अंधे को ले चला और दोनों कुएं में गिर गए मगर इस दुनिया में बहुत से अंधे अंधों को ले चल रहे हैं। तुम इसकी फिक्र ही नहीं करते कि जिसके पीछे तुम चल रहे हो उसको दिखाई भी पड़ता है तुम इसकी चिंता ही नहीं कर रहे हो चलते चले जाते हो एक लंबी कतार है अंधों की आगे भी तुम्हारे पीछे भी तुम्हारे तुम कतार के मध्य में हो तुम अंधों की श्रृंखला में एक कड़ी मात्र तुमने न कभी पूछा न तुमने कभी सोचा न तलाशा न जिज्ञासा की कि जिनके पीछे मैं चल रहा हूं उन्हें पता है उन्होंने जाना है विवेकानंद तलाश करते थे गुरु की तलाश करते थे और जिसे भी जानना हो उसे गुरु की तलाश ही करनी होगी उस तलाश में बहुतों लोगों के पास गए रविनाथ के दादा के पास भी गए उनके बड़ी ख्याति थी महर्षि देवेंद्रनाथ महर्षि की तरह ख्याति थी वे एक बजरे पर रहते थे विवेकानंद आधी रात नदी में कूदे तैर के बजरे पर पहुंचे सारा बजरा हिल गया विवेकानंद चढ़े जाके दरवाजे को धक्का दिया देवेंद्रनाथ रात अपने ध्यान में बैठे थे इस पागल से युवक को देखकर बड़े हैरान हुए कहा किस लिए आए हो युवक क्या चाहते हो यह कोई समय है आने का विवेकानंद ने कहा कि समय और असमय का सवाल नहीं मैं ये जानना चाहता हूं ईश्वर है ये बेवक़्त आधी रात का समय यह कोई पूछने की बात है ऐसे कोई पूछने आता है पूछा ना ताछा द्वार ठेल के अंदर घुसाया युवक पानी से भीगा हुआ कपड़े पहने हुए तरबतर एक क्षण देवेंद्रनाथ झिझक गए उनका झिझकना था कि विवेकानंद वापस कूद गए उन्होंने कहा भी कि वापस कैसे चले तुम्हारे प्रश्न का उत्तर तो लेते जाओ लेकिन विवेकानंद ने कहा झिझक ने सब कह दिया अभी आपको ही पता नहीं और यह बात सच थी देवेंद्र ने लिखा है कि घाव कर भी मेरे हृदय में यह बात सच थी मुझे भी अभी पता नहीं था हालांकि मैं उत्तर देने को तत्पर था फिर यही विवेकानंद रामकृष्ण के पास गया रामकृष्ण से भी यही पूछा ईश्वर है फर्क देखना कितना फर्क है महर्षि देवेंद्रनाथ के उत्तर में रामकृष्ण के पूछा ईश्वर है रामकृष्ण ने एकदम गर्दन पकड़ ली विवेकानंद की और कहा कि जानना है अभी जानना है इसी समय जानेगा ये विवेकानंद सोच के ना आए थे कि कोई ऐसा करेगा कोई ईश्वर को जनाने के लिए ऐसी गधन पकड़ ले एकदम से और कहे कि अभी जानना है इसी वक्त तैयारी है खुद झिझक गए कहां झिझका दिया था देवेंद्र को अब झिझक गए खुद और रामकृष्ण कहने लगे ईश्वर को पूछने चला है तो सोच के नहीं आया कि जानना है कि नहीं और इसके पहले कि विवेकानंद कुछ कहें रामकृष्ण तो दीवाने आदमी थे पागल थे पैर लगा दिया विवेकानंद की छाती से और विवेकानंद बेहोश हो गए तीन घंटे बाद जब होश में आए तो जो आदमी बेहोश हुआ था वह तो मिट गया था दूसरा ही आदमी वापस आया था चरण पकड़ लिए रामकृष्ण के और कहा कि मैं तो झिझक रहा था मैं तो उत्तर ना दे सका लेकिन आपने उत्तर दे दिया सदगुरु की तलाश लेकिन पंडित सदगुरुओं के जैसे ही वचन बोलते हैं उससे सावधान रखना खोटे सिक्के बाजार में बहुत है और ख्याल रखना खोटे सिक्कों की एक खूबी होती तुम अर्थशास्त्रियों से पूछ सकते हो अर्थशास्त्री कहते हैं खोटे सिक्के की खूबी होती कि अगर तुम्हारे जेब में खोटा सिक्का पड़ा हो और असली सिक्का पढ़ाओ तो पहले तुम खोटे को चलाते हो खोटे सिक्के की खूबी होती है कि वो चलने को आतुर होता है अक्सर ऐसा होगा तुम्हारे जेब में अगर 10 का एक नकली नोट पड़ा और एक असली तो तुम पहले नकली चलाओगे ना जब तक नकली चल जाए अच्छा और जिसके पास भी नकली पहुंचेगा वो भी पहले नकली ही चलाएगा तो नकली सिक्के चलन में हो जाते हैं असली सिक्के रुक जाते हैं नकली सिक्के चलने के लिए आतुर होते हैं इस जगत में पंडित मौलवी पुरोहित खूब चलते हैं सस्ते भी होते हैं सुविधापूर्ण भी होते हैं सांप्रदायिक भी होते हैं भीड़ के अंग होते हैं परंपरा के समर्थक होते हैं रूढ़ी अंधविश्वासों के हिमायती होते हैं तुम्हारी जिंदगी में कोई क्रांति लाने की झंझट भी खड़ी नहीं करते सिर्फ सांत्वना देते हैं घाव हो तो एक फूल रख देते हैं घाव पर कि फूल दिखाई पड़े घाव दिखाई पड़ना बंद हो जाए इलाज तो नहीं करते इलाज तो कैसे करेंगे इलाज तो अपने घावों का भी अभी नहीं किया है ब्राह्मणे मा जानत बेउ एवई पढ़ियऊ एवउ वेऊ मट्टी पानी को सलाई पढ़ंत घरई वैसी अग्नि होज्जे विरही हुई होमे अखी ढहा ब्राह्मण भेद नहीं जानते पंडितों से सावधान रहना उन्हें कुछ पता नहीं शास्त्रों का पता है शब्दों का पता है सत्य की कोई अनुभूति नहीं ज्ञान होगा उनके पास ध्यान नहीं और जहां ध्यान नहीं वहां ज्ञान का ज्ञान का धोखा होगा वे चारों वेद पढ़ते यह सच है सरहपा कहते हैं ब्राह्मण वेद नहीं जानते वे चारों वेद पढ़ते विचारों वे वेद जानते मगर अभी उनके अंतर वेद का जन्म नहीं हुआ पांचवां वेद अभी नहीं जन्मा है। और पांचवा ही असली एक ईसाई मिशनरी मुझे मिलने आया बात होती थी मैंने उनसे पूछा कि आपने फिफ्थ गास्पिल पढ़ी उनका फिफ्थ गास्पिल क्योंकि ईसाइयों की तो चार ही धर्म किताबें मैंने पूछा पांचवी धर्म किताब पढ़ी पांचवी धर्म किताब सुनी ही नहीं पढ़ेंगे कहां से चार ही तो धर्म किताबें हैं जैसे हिंदुओं के चार वेद हैं ऐसे ईसाइयों की चार गास्पिल चार सुषमाचार तो मैंने उनसे कहा कि वो चार बेकार जब तक पांचवी ना पढ़ोगे उन चारों को समझ भी ना सकोगे उन्होंने कहा पांचवी लेकिन सुनी ही नहीं मैंने कहा पांचवी सुनने की बात ही नहीं और पढ़ने की बात नहीं पांचवी तुम्हारे भीतर से और जब तक भीतर से जन्म ना हो वेद शब्द आया है विध से विद का अर्थ होता है जानना ज्ञान जब तक विद पैदा ना हो तब तक वेद से तुम्हारा कोई परिचय न हो सकेगा तुम रट लो तो की तरह तोते भी दोहरा सकते अब तो यंत्र है यंत्र दोहरा देंगे तुमसे ज्यादा अच्छे ढंग से दोहरा देंगे स्मृति ज्ञान नहीं है स्मरण रहे ज्ञान अनुभव का नाम है ब्राह्मण वेद नहीं जानते वे चारो वेद पढ़ते वे हाथ में मिट्टी को सौ के मंत्र पढ़ते और घर बैठे आग में घी डालते रहते होम करने से मोक्ष मिले ना मिले कड़वा धुआं लगने से आंखों को पीड़ा अवश्य होती बस इतना ही होता है। कुछ और मिलता नहीं आंखों को व्यर्थ पीड़ा देते कोई वेद को पढ़ पढ़ के आंखें खराब कर लेता है कोई आग में धुआं पैदा कर करके घी डाल डाल के मगर हम इन्हीं के पीछे चलते रहते जिनकी खुद की आंखें अभी ठीक नहीं जिनकी खुद की आंखें कड़वे धुएं से भरी हम अंधों के पीछे चलते रहते और मजा ऐसा है कि हमें अंधों के पीछे चलना सुगम मालूम पड़ता है उसका भी कारण है क्योंकि हम भी अंधे वे भी अंधे हम दोनों के बीच तालमेल हो जाता आंख वाले के पीछे चलने में हमें बड़ी अड़चन होती क्योंकि तालमेल नहीं होता आंख वाला हमसे समझौता कर ही नहीं सकता करना हो तो हमी को समझौता करना पड़े यह तो पक्की बात है अगर आंख वाले के साथ अंधा चलेगा तो आंख वाला अंधे से समझौता नहीं कर सकता अंधा कहेगा कि यहां से चले यहां दरवाजा मालूम होता आंख वाला कहेगा तू चुप बकवास बंद कर तुझे क्या पता दरवाजे का दरवाजा मुझे दिखाई पड़ रहा है तू जहां बता रहा है वहां दीवार सिर्फ फोड़ेगा आंख वाला अंधे से समझौता नहीं कर सकता सरहप्पा ने किसी से समझौता नहीं किया न बुद्ध ने क्राइस्ट न मोहम्मद आंख वाला कैसे समझौता करे ये मत समझना कि आंख वाला जिद्दी होता है। आंख वाला आंख वाला है यह उसकी मुश्किल है उसे दिखाई पड़ रहा है लेकिन अंधों को इससे नाराजगी होती अंधे कहते हैं कम से कम फिफ्टी फिफ्टी तुम हमारी आदि मानो आदि हम तुम्हारी माने कुछ तो हमारी मानो कि हम बिल्कुल ही बेकार कुछ हमारे अहंकार को थोड़ी तृप्ति तो दो चलो चार बातें हम तुम्हारी मान लेते चार तुम हमारी मान लो पंडित मानने को राजी, पंडित झुकने को राजी, तुम जो कहो पंडित वैसा करने को राजी क्योंकि पंडित तुम पर निर्भर पंडित तुम्हारे सहारे जीता है तुम कहो कि घंटी ऐसी बजाओ तो वैसी बजा देगा मेरे सामने एक जोशी रहते थे एक गांव जिसकी गांव में कोई भी कुंडली ना मिला सके विवाह इत्यादि के समय वो उसकी मिला देते थे मैंने उनसे पूछा कि आप गजब के जोश मालूम होते क्योंकि मैं देखता हूं आपके पास सिर्फ ऐसे ही मरीज आते हैं जिनका कहीं इलाज नहीं जिनकी कोई कुंडली मिला नहीं सकता सब ब्राह्मण कहते थे, थे भाई इनकी कुंडली नहीं मिलती विवाह नहीं हो सकेगा उन्होंने मुझसे कहा आपसे क्या अच्छे जो फीस चुकाने को राजी हमें क्या लेना देना कुंडली से हम मिला ही देते फीस चुकाने को राजी होना चाहिए फीस हमारी ज्यादा है जहां दूसरे एक रुपए में मिला देते वहां हम पांच में मिलाते मगर हम ऐसी मिला देते हैं जिनको कोई दुनिया में ना मिला सके मिलाना अपने हाथ में फीस चुकनी चाहिए हमें लेना देना क्या है? और फिर वो कहने लगे कि जिनकी कुंडली मिल मिल के भी विवाह होता है वे भी कहां मिल पाते तो झंझट में पढ़ने से सार भी क्या है कितनी तो कुंडली मिल मिल के विवाह होते है दुनिया में सभी विवाह कम से कम इस देश में तो कुंडी मिलकर ही होते मगर कौन मिल पाता है पति पत्नी में ऐसी कलह चल रही है इससे सारी कुंडलियां गलत सिद्ध हो चुकी फिर भी तुम्हें दिखाई नहीं पड़ता पति पत्नी में सिवाय कलहे के कुछ भी नहीं हो रहा चाहे कुंडली कितनी ही मिली हो मिलन कहां है तो मैंने कही बात तो मुझे भी पसंद पड़ी तो फिर हर क्या है पांच रुपए अपने को भी मिल गए इस बेचारे की भी झंझट मिटी इसकी भी कुंडली मिल गई हमारा भी फायदा है इसका भी फायदा फायदा ही फायदा है नुकसान कुछ मालूम होता नहीं वो जो पंडित है पुरोहित है वो तुमसे समझौता करेगा वो भी अंधा है और यही अड़चन मैं तुमसे समझौता नहीं कर सकता एक तरफा सौदा करना होगा समझौता करना हो तो तुम्ही को करना होगा मैं तो जैसा जी रहा हूं वैसा ही जीऊंगा रत्ती भर भेद नहीं कर सकता लेकिन शिष्य चाहता है कि गुरु कुछ हमारी भी मान के चले बड़ी तरकीब से चाहता है कि हम जैसा कहें वैसा उठे वैसा बैठे मेरे पास लोग आ जाते वो कहते हैं आपको यह बात नहीं कहनी चाहिए थी मैंने कहा तुम मुझे बताने वाले कौन क्या मुझे कहना चाहिए क्या मुझे नहीं कहना चाहिए नहीं वो कहते हैं कि इसका समाज में बुरा परिणाम होगा लोग आपके विरोध में हो जाएंगे कि कोई आपके दुश्मन हो जाएंगे अगर सत्य बोलना हो तो न मालूम कितने लोगों को दुश्मन बनाना ही होगा अगर किसी को दुश्मन ना बनाना हो तो फिर झूठ पर राजी रहना चाहिए तो कोई दुश्मन नहीं होगा झूठ बड़ा मीठा मालूम होता है है जहर लेकिन शक्कर चढ़ा हुआ है बड़ा मीठा मालूम होता है सत्य बड़ा कड़वा मालूम होता है इसलिए अंधे अंधों के पीछे चलना आसान पाते क्योंकि उनसे तुम्हारा तालमेल होता तुम कहते हो आपको ऐसे उठना चाहिए मुंह पे पट्टी बांधनी चाहिए तो वो मुंह पे पट्टी बांधते आपको एक ही बार भोजन करना चाहिए त्यागी को तो वो एक ही बार भोजन करते चाहे एक ही बार इतना भोजन कर लेते कि दिन भर परेशान रहते कि आपको रात पानी नहीं पीना चाहिए तो इतना पानी पी लेते हैं शाम को कि रात भर के लिए निपटारा हो जाए जो तुम कहते हो उससे उन्हें समझौता करना पड़ता है और तब तुम उन्हें गुरु मानते हो तब उनके पैर छूते हो तुम ये बड़ा पारस्परिक लेनदेन चल रहा है सूक्ष्म रूप से वो तुम्हारे पैर छू रहे हैं स्थूल रूप से तुम उनके पैर छू रहे हो यहां शिष्य ही गुरु के पीछे नहीं चल रहे हैं यहां गुरु भी शिष्यों के पीछे चल रहे यहां हर नेता अपने अनुयायियों के पीछे चल रहा है अनुयायी के पीछे चलना ही पड़ता नेता को नेता देखता रहता अनुयायी किस तरफ जा रहा है उचक के उसके आगे हो जाता है जिस तरफ जा रहा हो अनुयायी अगर कहने लगे समाजवाद तो नेता समाजवाद की जय बोलने लगता है अगर अनुयायी कहने लगे साम्यवाद तो नेता साम्यवाद की जय बोलने लगता उसे मतलब नहीं है उसे मतलब सिर्फ एक बात से है कि तुम जो बोलो मैं तुमसे ज्यादा जोर से बोलूंगा मैं तुम्हारे आगे हूँ बस इतना पक्का रहे कि मैं तुमसे आगे हूं मुला नसुद्दीन एक दिन बाजार से अपने गधे पे बैठा जा रहा तेजी से किसी ने पूछा कि नसरुद्दीन बड़ी तेजी से जा रहा है कहां जा रहा है उसने भाई गधे से पूछ लो क्योंकि ये गधा बड़ा जिद्दी है और बीज बाजार में बद्ध करवा देता है अगर मैं इसको बाएं ले जाऊं तो नहीं जाएगा और जहां इसने बाजार देखा लोग देखे फिर तो यह बड़ी अकड़ में आ जाता बड़े तेस में आ जाता तो पहले जब नया नया लिया था तब तो मैं ये भूल कर लेता था कि इसको जहां ले जाना वहां ले जाने की कोशिश करता था उसमें गांव में हंसी होती बाजार में लोग कहते गेरे मुल्ला तुम्हारा गधा तुम्हारी नहीं मानता और जितनी मेरी भद्द होती उतना यह करता जाता अब मैंने एक तरकीब सीख ली जैसे ही बाजार आया कि मैं उसे छोड़ देता हूं लगाम चलो बेटा जिस तरफ जाओ वहीं मुझे जाना अब देखें कि कैसे तुम बगावत करते हो इसी से पूछ लो कहा जा रहा है गांव के बाहर जाके फिर मैं इसको रस्ते पर लगाऊंगा मगर अभी तो मुझे इसकी शांति जाना पड़ेगा भीड़ भाड़ देख के बड़ा उत्सुक हो जाता है रोप जमाने में नेतागण अनुयायियों के पीछे चलते आगे झंडा लिया दिखाई पड़ते हैं लेकिन उनकी नजर पीछे लगी रहती कि जनता किस तरफ जा रही पूर्व की पश्चिम होशियार नेता वही कहा जाता है जो समय रहते रास्ता बदल ले उन्हीं को तो आया राम गया राम समय रहते देख ले कि अब आदमी कहां जा रहे हैं देखा बाबू जगजीम राम आया राम गया राम देख लिया कि कहां जनता जा रही जिस तरफ जा रही जल्दी सोचक के आगे हो जाओ अगर अपना नेतृत्व तो बचाना है। अंधे अंधों से समझौता करेंगे आंख वाले समझौते नहीं कर सकते और इसलिए आंख वाले के पीछे केवल वे ही साहसी लोग चल सकते हैं जिन्होंने तय किया है कि पूरा समर्पण करेंगे कोई अपेक्षा न रखेंगे जय नग्गा वी होई मुत्तिता सुनई सियाल लोम पाणल अति सिद्धिता जुबई निम्मा यदि नग्न हो जाने से मुक्ति मिलती हो तो स्यार कुत्तों को पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए यह जैन मुनियों के लिए कहा होगा कि अगर नग्न रहने से मुक्ति मिलती हो तो स्यार कुत्तों को पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए और केवल केस लुंजन लुंचन से मुक्ति मिलती हो तो नितंबों को मुक्ति मिलनी चाहिए जिनका पाटन होता रहता है नितंबों पर तो केस नहीं जम पाते क्योंकि नितंब घिसटते रहते जमीन में फिर उठे फिर बैठे घिसटती रहे तो नितंब पर कभी भी केस नहीं जम पाते तो नितंबों की तो मुक्ति हो जानी चाहिए देखते हो ये वचन ये आग्ने वचन अंगार भरे वचन केस लुंजन से मुक्ति नहीं होगी जैन मुनि केस उखाड़ते लोचते तुम्हारे पास जो एक गाली है नंगा लुच्चा वो सबसे पहले महावीर के लिए प्रयोग किया गया शब्द है क्योंकि वो नग्न रहते थे और केस लौंचते थे लुच्चा धीरे धीरे कब गाली बन गई कहना मुश्किल है शब्दों की भी बड़ी यात्राएं होती कभी अच्छे शब्दों के बुरे दिन आ जाते कभी बुरे शब्दों के अच्छे दिन आ जाते कभी घूरों के भी दिन फिरते तो कभी जो गालियां होती हैं सम्मान सूचक हो जाती और कभी जो सम्मान सूचक शब्द होते हैं गालियां हो जाते सबसे पहले महावीर के लिए उपयोग किया गया होगा नंगा लुच्छा तब इसमें गाली नहीं थी तब तो सिर्फ यह तथ्य था कि वो नग्न रहते थे और बाल लौचते थे फिर जल्दी ही यह गाली हो गई फिर इसके अर्थ बदलते चले गए अब तो लोग भूल ही गए कि यह कभी जैन दिगंबर मुनियों के लिए प्रयोग किया गया शब्द था अब तो नंगा लुच्चा हम उसको कहते हैं जिसके पास कुछ नहीं है और दूसरे का छीनने को लौचने को तैयार है अपना तो कुछ है नहीं दूसरे का लौचने के लिए उत्सुक उस है उसको हम नंगा लुच्चा कहते अब बात बदल गई बुद्ध शब्द पहले बुद्ध के साथ जुड़ा था तब तो उनको हम बुद्ध कहते थे जो छोड़ दिए सब और जाके बैठ गए विश्राम में पर्वतों में वृक्षों के तले मौन में शांति में बुद्ध हो गए बौद्ध हो गए फिर यह धीरे धीरे गाली हो गई गाली का मतलब यह हो गया कि इन्हें कुछ भी अकल नहीं है संसार का कुछ इनको आता नहीं बुद्धू है संसार को छोड़ने वाले को पहले हमने बुद्धू कहा था फिर धीरे धीरे जो संसार में है लेकिन जिनसे संसार संभलता नहीं जिन्हें कोई भी लूट ले खसोट ले जिन्हें कोई भी धोखा दे दे बेईमानी कर दे कोई उनकी जेब काट ले कोई उनका सामान ले जाए उनको कुछ अकल नहीं संसार नहीं संभाल पाते जो उनका नाम बुद्ध हो गए अच्छे शब्दों के दिन फिर गए बुरे हो गए कभी कभी बुरे शब्दों के भी दिन फिरते जैसे गणेश जी सबसे पहले उनका रूप बड़ा विकृत था उनकी पूजा सबसे पहले इसलिए शुरू हुई कि वो विघ्नकारी देवता थे अगर उनकी पूजा ना करो तो विघ्न करते थे खड़ा जैसे शादी विवाह हो रहा अगर तुमने उनकी पूजा ना की तो वो उपद्रव मचाएंगे तब जो उपद्रव करे उसकी तो पहले पूजा करनी ही पड़ती उपद्रव से सुरक्षा के लिए तो सबसे पहले रूप गणेश का था उपद्रवी का झंझटी का अराजक का विघ्नकारी का फिर धीरे धीरे वो मंगल के देवता हो गए अब तो कोई भी मंगलकारी उनके बिना शुरू नहीं होता श्री गणेश का होता है मंगल शुरुआत विघ्नकारी देवता मंगल का देवता हो गया दिन बदल गए धीर धीरे धीरे पूजा लोगों ने इतनी की करनी ही पड़ी क्योंकि जो आदमी उपद्रव करे उसको मना बुझा रखना अच्छा धीरे धीरे लोग भूल ही गए कि विघ्नकारी की पूजा कर रहे हैं ये बात जुड़ गई कि सबसे पहले पूजा गणेश की होती इसलिए वो मंगल के देवता हो गए यदि नग्न होने से मुक्ति मिलती हो तो फिर जानवर सभी मुक्त हो जाएं और अगर बाल लौचने से मुक्ति मिलती हो तो नितंब मुक्ति ही होने चाहिए यह मजाक कर रहे हैं सरह वो कह रहे हैं इतनी छोटी बातों से मोक्ष का कोई संबंध नहीं इतनी ओछी बातों से मोक्ष का कोई संबंध नहीं पिछी ग्रहण दिठ्ठी मोक्ष चमरा जानता करी तुरंग यदि पिछी ग्रहण करने से मुक्ति मिलती हो तो मोर को पहले ही मुक्त हो जाना चाहिए मुनि मोर की बनी हुई पिछियां रखते अगर पिछी रखने से मोक्ष मिलता हो तो मोर तो पिछियों के साथ ही पैदा होते हैं, पिछियों के साथ ही मरते उनका तो मोक्ष कभी का हो जाना चाहिए यदि उच्च भोजन से मुक्ति मिलती हो तो हाथी घोड़े मुक्ति के पहले अधिकारी उच्च भोजन का अर्थ होता है दान जो गिर जाते हैं खेत में उनको चुन चुन के जो भोजन करता है ऐसे लोग रहे बड़े दार्शनिक कणाद का नाम लिया जा सकता है उनका नाम ही कणात पड़ गया क्योंकि वह कणकण बीन के खाते थे खेतों में जो पड़ जाते हैं दाने गिर जाते हैं दाने वो ही बीन के खाते थे सरहपा कह रहे हैं कि अगर ऐसा होता है तो पक्षी भी दाने बीन के खाते हैं पशु भी दाने बीन के खाते हैं इनका मोक्ष हो जाता है प्रयोजन इतना है सिर्फ कि ये औपचारिकताएं है इनको नियम मत समझो ये क्रिया कांड है इनको धर्म का प्राण मत समझो धर्म का प्राण कुछ और है सुलगना और जीना यह कोई जीने में जीना है लगा दे आग अपने दिल में दीवाने धुआं कब तक ये सब धुआं ही धुआं की बातें धर्म तो आग है ये औपचारिक बातें तो सिर्फ धुआं है हां आग से धुआं उठता है लेकिन तुम धुआं को ले आओ अपने घर में तो ये मत समझना कि आग आ जाएगी इस बात को ख्याल में रखना आग हो तो धुआं उठता है लेकिन धुआं होने से आग पैदा नहीं हो जाती महावीर ज्ञान को उपलब्ध हुए नग्न हो गए ज्ञान की अग्नि से नग्नत होने का धुआं उठा लेकिन नग्न होने से तुम ज्ञानी ना हो जाओगे इस बात को ख्याल में रखना महावीर को ज्ञान उत्पन्न होने के बाद ऐसी निर्दोषता आ गई जैसे छोटे बच्चों में होती वस्त्र गिर गए छोड़े नहीं गिर गए त्यागे नहीं छूट गए कुछ छिपाने को ना रहा देह का भाव जाता रहा फिर कौन स्त्री फिर कौन पुरुष लाज संका सब जाती रही सरल हो गए जैसे छोटा बच्चा नग्न खड़ा होता उसे पता भी नहीं होता कि वो नग्न है, ऐसे महावीर हो गए मगर ज्ञान पहले घटा ये ज्ञान के साथ सहज ही आई छाया है अब तो मुल्टा कर रहे हो तुम कह रहे हो हम नग्न खड़े हो जाएं इससे ज्ञान घट जाएगा तो तुम धुआं ला रहे हो घर में और सोच रहे हो आग आ जाएगी ले आओ धुआं मौल्य भर का सारा धुआं निमंत्रित कर लो तो भी आग पैदा नहीं हो पाएगी धुएं के अंबार लग जाएं तो भी आग पैदा नहीं होगी मूल कारण पहले आना चाहिए फिर उपत्तियां अपने आप आ जाती ये सारे जीवन व्यवहार परिणाम हैं। जिनको ज्ञान उत्पन्न हो गया वे अहिंसक हो गए अहिंसक होने से किसी भी जीव की हिंसा ना हो इसकी उन्होंने चेष्टा की तो जैन मुनि अपने साथ पिच्छी रखता है पिच्छी का अर्थ है कि जहां भी बैठेगा वहां पहले पिच्छी से साफ कर लेगा मोर के पंख से बनाई गई कि चींटी भी मरेगी नहीं हटाए जाने पर भी मरेगी नहीं मोर के पंख से और कोमल क्या मिल सकेगा उन दोनों तो कम से कम नहीं मिल सकता था तो जो कोमल तम था उसकी पिच्छी बना ली उसको साथ लेके चलता कहीं बैठूंगा खड़ा होऊंगा, तो साफ कर लूंगा कोई कीड़ा कोई चींटी भी मरना चाहे इतनी हिंसा भी ना हो अगर भीतर ध्यान पैदा हुआ तो बाहर प्रेम पैदा होता है फिर ठीक है पिछी लेके चलो लेकिन कोई सोचता हो कि शानदार पिच्छी बनवा ली सबसे बढ़िया से बढ़िया मोर के पंखों से बनवा ली चले लेकर अब बस मोक्ष तय इतना आसान नहीं बात को समझ लेना सरहप्पा ये नहीं कह रहे हैं कि ऐसा मत करो सरहप्पा ये नहीं, नहीं कह रहे हैं कि वेद मत पढ़ो सरहप्पा ये नहीं कह रहे हैं कि नगर मत रहो सरहप्पा यही कह रहे हैं कि पहले भीतर की घटना घटने दो फिर बाहर की घटनाएं अपने आप घट जाती वे परिणाम है नहीं तो तुम व्यर्थ की औपचारिकताओं में क्रियाकांडों में ही अपना जीवन नष्ट कर दोगे वो देर और कलीसा हो या काबा और बुतखाना कुछ पर्दे हैं कुछ धोखे कुछ सौबदा गाहें फिर तुम चाहे मंदिर जाओ चाहे मस्जिद चाहे गिरजा, फिर कुछ औपचारिकताएं हैं क्रियाकांड हैं कुछ पर्दे हैं कुछ धोखे कुछ सौबदा गाहें फिर वहां तुम व्यर्थ के जाल में ही उलझे रहोगे जागना है जिसे उसे मंदिर मस्जिद और उनसे पैदा होने वाली औपचारिकताएं सब छोड़ देनी होंगी खड़े हैं दुराहे पे देरो हरम के तेरी जुस्त जुमे सफर करने वाले जिन्हें तेरी तलाश है बिना तो मंदिर जाते ना मस्जिद वे दोनों के दुराहे पे खड़े जहां से मंदिर और मस्जिद अलग होते हैं वहीं रुक जाते हैं क्योंकि जहां मंदिर मस्जिद अलग हुए वहां गलती हुई झूठ हुआ जहां मंदिर और मस्जिद एक है वहां सत्य है जहां मंदिर मस्जिद अलग हैं वहीं गलती जहां हिंदू मुसलमान एक हैं वहां सत्य और जहां हिंदू मुसलमान अलग अलग हैं वहां सत्य के खोजी को कोई जगह न रही खड़े हैं दुराहे पर दरोहरम के मंदिर और मस्जिद जहां से अलग होते उसी दौराहे से सत्य का खोजी परमात्मा की तलाश में निकल जाता है तेरी जुस्त में सफर करने वाले सत्य तो मिल सकता है कासम व्यर्थ की औपचारिकताएं छोड़ दें अगर मैं नाका में दीद मर जाऊं अपने कूचे में ढूंढ लेना वहीं कहीं खा को खूह में गलता मेरी तमन्ना पड़ी मिलेगी बहोश हवास ए मुसाफिर राह जिंदगी यह वो रास्ता है जहां तुझे रहबरी की सूरत में जा बजा रह मिलेगी धर्म के रास्ते पर जो तुम्हें मार्गदर्शक मिले जरा सावधान होकर चुनना क्योंकि ये वो रास्ता है जहां तुझे रहबरी की सूरत में जा बजा रहजनी मिलेगी यहां मार्गदर्शन देने के नाम पर लुटेरे खड़े यहां मंदिर मस्जिद के नाम पर शोषण चल रहा है यहां सच्चे के नाम पर झूठ ने बड़े आयोजन कर लिए झूठे सिक्के बाजार में गतिमान है बहुत होश पूर्वक जीओगे, सोच सोच के कदम रखोगे तो ही शायद सदगुरु से मिलना हो पाए और तो ही शायद औपचारिकताएं और क्रियाकांड में जिंदगी समाप्त ना हो पांचवा वेद जो पढ़ा दे ग्यारहवीं दिशा में जो लगा दे दस दिशाएं बाहर हैं ग्यारहवीं दिशा भीतर है जो तुम्हें तुम्हारे मूल उत्स से मिला दे उसके साथ अपने को जोड़ लेना और फिर भी सरहपा कहते हैं उसके साथ जोड़ जाने से ही कुछ ना होगा मेरे पास कुछ लोग आ जाते एक मित्र हमेशा साथ वह के पैर छूके कहते हैं बस आशीर्वाद दे दें बस आपका आशीर्वाद मिल गया कि सब हो गया मैंने उनसे कहा कि आशीर्वाद तुम कम से कम आठ दस साल से ले रहे हो अभी तक कुछ हुआ कि नहीं उन्होंने कहा कि नहीं नहीं सब हो ही जाएगा जब आपका आशीर्वाद मैंने कहा दस साल हो गए मेरा आशीर्वाद दस साल से दे रहा हूं क्या तुम्हें शक है कि आशीर्वाद नहीं दे रहा हूं मगर कुछ होता दिखाई नहीं पड़ रहा है औषधि कब लोगे आशीर्वाद ही लेते रहोगे औषधि लेने की तैयारी नहीं है आशीर्वाद मुफ्त मिल जाता है औषधि में तो फिर पथ्य भी होगा औषधि कड़वी भी हो सकती कड़वी ही होगी और औषधि के साथ फिर नियम होगा अनुशासन होगा नहीं वो कहते हैं कि आपका आशीर्वाद काफी है और क्या करना मुझे जब आप मिल गए तो सब मिल गया सरहपा कहते हैं इतने से भी कुछ ना होगा वृक्ष में लगा हुआ फल देखना उसकी गंध लेना नहीं वैध को देखने मास से क्या रोग दूर हो जाता है सदगुरु भी मिल जाए तो फिर उसकी औषधि अंगीकार करना वह जो मार्ग दिखाए उस पर चलना वह जो उपचार दे उसे अपना जीवन बनाना तो एक दिन तुम्हारे भीतर प्रकाश होगा तो एक दिन मेघ घिरेंगे आनंद के समाधि के तुम पर वर्षा होगी अमृत की बरसो बरसो घन पावस के उमड़ो गर्जो बरसो रिमझिम नर्तन रत्न पायल झिमझिम पोषण रस पूरित जल बरसो बरसो अमृतसम सम जल बरसो बरसो बरसो घन पावस के खेतों में अन्नाकुर फूटे सुषमा हरितिमा बन फूटे हरोर खुले मैदानों में हरियाली की चादर फैले सिंचित पुलकित उत्साहित हो धरती अपनी वैभव उगले बरसो बरसो घन पावस के पीड़ाएं सोएं शांति जगे प्रतिपीडित जीव उल्लसित हो मानव मन हुल से रस बरसे अंतर के कोने कोने में जल गीत छिड़े जीवन वैसे वसुधा के कोने कोने में बरसो बरसो घन पावस के उमड़ो गरजो बरसो रिमझिम नर्तन रत पायलसम झिमझिम पोषण रस पूरित जल बरसो बरसो अमरसम जल बरसो बरसो बरसो घन पावस के घिर सकते हैं मेघ घिरे ही हैं तुम्हारी ठीक ठीक पुकार उठ जाए तुम्हारे भीतर प्रार्थना जग जाए तुम्हारे भीतर सम्यक साधना की यात्रा शुरू हो जाए तो अमृत वर्ष से नहाओ तुम शाश्वत में जानो तुम उसे जिसे बिना जाने जीवन व्यर्थ है और जिसे जानते ही जीवन में परम तृप्ति परितोष उत्पन्न होता है सर हप्पा के सूत्र साफ सुथरे पहले वे निषेध करेंगे जो जो औपचारिक है गौण है वाह है उसका खंडन करेंगे फिर उस नीति नीति के बाद जो सीधा सा सूत्र है वज्रयान का सहजयोग वह तुम्हें देंगे सरल सी प्रक्रिया है सहजयोग की अत्यंत सरल सब कर सके ऐसी छोटे से छोटा बच्चा कर सके ऐसी उस प्रक्रिया को ही मैं ध्यान कह रहा हूं यह अपूर्व क्रांति तुम्हारे जीवन में घट सकती है कोई रुकावट नहीं है सिवाय तुम्हारे तुम्हारे सिवाय न कोई तुम्हारा मित्र है न कोई तुम्हारा शत्रु है आंखें बंद पड़े रहो किए तो तुम शत्रु हो अपने आंख खोल लो तो तुम ही मित्र हो जागो वसंतृत्त द्वार पर दस्तक दे रही फूटो टूटने दो इस बीच को तुम जो होने को हो वह होकर ही जाना है कल पर मत टालो जिसने कल पर टाला सदा के लिए टाला अभी या कभी नहीं यही वज्रयान का उद्घोष है आजना है